श्री रामकृष्ण भावधारा आत्मनोमोक्षार्थम जगत धिताय च्री राम कृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का अध्ययन करने पर इन दोनों के बीच एक अंतर सा दिखाई देता है श्री रामकृष्ण के उपदेशों का सार है ईश्वर है तथा ईश्वर दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है व्याकुल होकर पुकारने पर उनके दर्शन मिलते हैं हम किसी भी मार्ग से क्यों न अग्रसर हों यदि आंतरिकता हो तो हम अवश्य भगवान को प्राप्त करेंगे फिर अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति का मार्ग सरल है कर्म योग कठिन है क्रियाकांड एवं आडम्बर युक्त वैदिक कर्म योग आधुनिक युग के उपयुक्त नहीं है और निष्काम कर्म भी आसान नहीं है हम सोचते हैं कि हम निष्काम कर्म, कर्म कर रहे हैं पर न जाने कहाँ से अहंकार पुनः आ जाता है अतः निवृत्ति ही अच्छी है कर्म जितना कम किया जा सके उतना अच्छा है एवं प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे कर्म कम कर दें श्री रामकृष्ण यही कहते हैं कि ईश्वर दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है तथा वासनाओं को त्याग कर यथास्भव निर्जन में भगवान को पुकारना चाहिए स्वामी विवेकानंद के पत्रों वार्तालापों भारत में दिए गए व्याख्यानों एवं कक्षा लापों को पढ़ने पर हमें लगता है कि वे श्री रामकृष्ण के उपदेशों से कुछ भिन्न बातें कर रहे हैं वे बार बार राष्ट्र के उत्थान दरिद्र पीड़ितों की सेवा जन समाज एवं नारी जाति की शिक्षा आदि के लिए भारतवासियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने उपरयुक्त कथन को कार्यरूप देने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की एवं अपने गुरु भाइयों एवं शिष्यों द्वारा राहत कार्य अस्पताल एवं स्कूल कॉलेज आदि प्रारंभ करवाए गुरु श्री रामकृष्ण एवं उनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद के विचारों एवं कार्य पद्धति में इतना पार्थक्य दिखाई देता है कि यह शंका होने लगती है कि स्वामी जी ने अपने गुरु की शिक्षाओं को त्याग कर अपनी इच्छानुसार कुछ और तो नहीं सिखाया है यह संशय हम और आप में ही नहीं स्वयं स्वामी जी के गुरुभायों के मन में भी उठा था एक बार स्वामी योगानंद जी तो यह बात स्पष्ट ही स्वामी विवेकानंद से पूछ बैठे थे स्वामी अद्भुतानंद जी एवं स्वामी प्रेमानंद जी के मन में भी यह संशय बना हुआ था स्वामी विवेकानंद के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा एवं गहरे प्रेम के कारण एवं यह जानकर कि स्वयं श्री रामकृष्ण ने उन्हें उन सभी का नेता नियुक्त किया है सभी गुरु भाइयों ने स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित मठ स्थापन एवं सेवा कार्य में मनोनियोग एवं योगदान किया अवश्य था लेकिन उपरयुक्त संशय कुछ लोगों के मन में स्वामी जी के देह त्याग के कई वर्षों तक बना रहा था श्री रामकृष्ण वचनामृत के लिपिक मास्टर महाशय भी उन लोगों में से एक थे सन 1800 नवासी में भी मां शारदा वाराणसी गई थी एवं वहां के रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई थी अपने अनुमोदन सहायता एवं आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने मिशन के सेवाश्रम को एक दस रुपये का नोट प्रदान किया था उनके इस छोटे से कार्य ने रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्यों पर उत्कृष्टता एवं आध्यात्मिकता की मानो मुहर लगा दी थी मास्टर महाशय उस समय वाराणसी में ही थे जब उन्हें मां शारदा के अनुमोदन की बात बताई गई तो उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि मिशन के सेवा कार्य श्री रामकृष्ण के संदेश के अनुरूप ही है विरुद्ध नहीं इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें स्वामी विवेकानंद के संदेश के क्रमिक विकास का अध्ययन करना होगा श्री रामकृष्ण के त्याग वैराग्य तथा भगवत दर्शन के संदेश से प्रभावित होकर उन्होंने सन्यास व्रत ग्रहण कर का निर्णय तो शुरू में ही कर लिया था लेकिन उसे कार्य में परिणित करने में उन्हें कुछ समय लगा माता एवं छोटे भाई बहनों से युक्त तो उनका परिवार पिता के मृत्यु के बाद उन पर ही आश्रित था आर्थिक स्थिति अत्यंत विकट होने के कारण उनके सन्यास ग्रहण का अर्थ होता उनके भाई बहनों व माँ का भूखों मरना ऐसी स्थिति में क्या उन्हें सन्यास लेना चाहिए इस अंतर्द्वंद ने उन्हें तीव्र पीड़ा दी थी उनके लिए यह एक परीक्षा का काल था अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि श्री राम कृष्ण के उपदेशों को जीवन में उतारने से तथा तो उनके प्रसार एवं प्रचार से बृहद जगत का कल्याण होगा भले ही ऐसा करने में एक माता या दो एक भाइयों का बलिदान ही क्यों न करना पड़े श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद स्वामी जी सन्यास ग्रहण कर भारत भ्रमण को निकले उद्देश्य दो थे प्रथम एक परिव्राजक की तरह निशंबल एवं भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर हो विचरना तथा पर्वतों गिकंदराओं एवं वनों में भगवान के ध्यान में डूबे रहना दूसरा उद्देश्य था श्री कृष्ण के आदर्शों को जीवन में उतारते हुए प्रत्यक्ष उदाहरण स्थापित कर जन साधारण के कल्याण के लिए उनका प्रचार एवं प्रसार करना लेकिन इस भारत भ्रमण ने स्वामी जी को भारतवासियों की तत्कालीन अवस्था का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया उन्होंने सर्वत्र देखा अज्ञान दारिद्र एवं अभिजात वर्ग द्वारा निम्न वर्गों का शोषण ऐसे में क्या श्री राम कृष्ण का संदेश भारतवासियों को देना उचित होगा और यदि दिया भी गया तो क्या वे उसे ग्रहण कर सकेंगे हृदय गम कर सकेंगे स्वामी जी को स्मरण हो आई श्री राम कृष्ण की वाणी भूखे पेट धर्म नहीं होता जीवन की मौलिक आवश्यकताओं रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति हुए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता तमोगुण में डूबे व्यक्ति को तत्व ज्ञान का उपदेश देने से हानि होने की संभावना अधिक है भारत दर्शन के प्रत्यक्ष अनुभव से स्वामी विवेकानन्द श्री रामकृष्ण के अनेक उपदेशों का महत्व समझने में समर्थ हुए जो वे पहले नहीं कर पाए थे महासमाधि के कुछ वर्ष पूर्व श्री रामकृष्ण का मन नरलीला की ओर झुक गया था भगवान संसार के स्त्री पुरुषों का रूप धारण कर लीला करते हैं वे जगत से परे अतिय भी हैं एवं प्राणियों के भीतर प्रविष्ट होकर सीमित से भी हो गए हैं मनुष्य में उनका विशेष प्रकाश है श्री कृष्ण कथित इन बातों का स्मरण कर एवं भारतवासियों की दयनीय अवस्था का अवलोकन कर स्वामी जी की दृष्टि अतन्द्रिय जगत जगदातीत परमात्मा से हट असंख्य नर नारियों का रूप धारण करने वाले नरलीला करने वाले परमात्मा की ओर मुड़ गई उत्तर में हिमालय की गुफा कंदराओं में बैठकर निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के ध्यान में निमग्न रहने के बदले स्वामी जी अपनी यात्राओं की परिसमाप्ति के समय भारत के दक्षिणतम छोर पर कन्याकुमारी के निकट सागर में स्थित चट्टान पर बैठ सर्वव्यापी अंतर्यामी अनगिनत प्राणियों का रूप धारण करने वाले परमात्मा के ध्यान में मग्न हो गए वर्षों पहले उन्होंने दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण के मुख से सुना था शिव ज्ञान से जीव सेवा उसे सुनकर स्वामी जी गदगद हो गए थे और उन्होंने यह निश्चय किया था कि गुरुदेव की इस वाणी का प्रचार वे अवसर मिलने पर विश्व में करेंगे भारत दर्शन की अभिज्ञता ने उन्हें श्री रामकृष्ण के इस उपदेश की उपयोगिता और अच्छी तरह से समझा दी अगर ईश्वर ने ही नर नारियों का रूप धारण किया है तो उनकी उपासना पद्धति भी तदनुरूप होनी चाहिए दरिद्र के रूप में लीला करने वाले ईश्वर की श्रेष्ठ उपासना उसे अन्न एवं धन द्वारा समृद्ध करना है भूखे नारायण को रोटी देना मूर्तिरूपी नारायण के सामने पुष्पार्पण करने से श्रेष्ठतर पूजा है इस तरह से जीवंत जागृत नारायण की पूजा करने से दो लाभ होंगे प्रथम तो पूजक अपने सभी सेवा कार्यों को आध्यात्मिक रूप प्रदान कर मोक्ष की ओर अग्रसर होगा और निर्धन अज्ञानी रोगी व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति होने पर क्रमशः श्री रामकृष्ण के उच्चतर आध्यात्मिक भावों को हृदयंगम करने में समर्थ होगा आत्मा की मुक्ति और जगत का हित दोनों ही इससे सधेंगे साधक और समाज दोनों का ही कल्याण होगा स्वामी विवेकानंद प्रतिपादित सेवा कार्यों का सामाजिक व्यक्त बाह्य रूप तो सभी देख एवं समझ पाते हैं लेकिन उसके व्यक्तिक आध्यात्मिक अथवा आत्मनिष्ठ पक्ष को समझना अधिकांश लोगों के लिए कठिन है स्वामी विवेकानंद के विचारों द्वारा अनुप्राणित एक व्यक्ति को सेवा करते तो सभी देख सकते हैं लेकिन वह किस भाव से किस दृष्टि से उसे कर रहा है यह कोई नहीं जान पाता यही कारण है कि सर्वप्रथम स्वामी जी के गुरुभाई भी उनकी कार्य प्रणाली से विभ्रमित हो गए थे